दोस्तों, ज़िंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं, जहाँ एक सिंपल लाइन सब कुछ बदल देती है। बस, अब बहुत हुआ। ये लाइन छोटी लगती है, लेकिन इसके अंदर एक रिवॉल्यूशन छुपा होता है। ये वो मोमेंट होता है, जब बंदा एक्सक्यूज़ेस से तंग आ जाता है, और फाइनली खुद से कह देता है, अब मै y o u have to want your transformation more than you want your excuses ब, change。」ब ब comfort, doubt。、」、」、」、decision, स स」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、 तुम्हें लगता है तुम सोच रहे हो पर असल में तुम stuck हो। एक time आता है जब तुम्हें choose करना पड़ता है और decision लेने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ clear हो। मतलब ये है कि तुमने अपने अंदर clarity create कर ली है। सोचो अगर Steve Jobs ने ये decide ना किया होता कि वो अपनी company से निकलने के बाद भी create करेगा, तो शायद Apple कभी वापस नहीं आता। अगर J.K. Rowling ने ये decide ना किया होता कि वो अपने rejections के बावजूद लिखती रहेगी, तो Harry Potter कभी दुनिया तक नहीं पहुँचता. हर powerful story एक decisive moment से शुरू होती है. वो moment जहां बंदा कहता है मैं खुद पे भरोसा करूँगा, चाहे दुनिया ना करे. और दोस्तों, य प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग कहते हैं मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। असल में वो कह रहे होते हैं मैं अपने चॉइस के कंसीक्वेंसेस से डर रहा हूँ। लेकिन गेस्ट व्हाट? ज़िंदगी में गारंटी सिर्फ़ एक चीज़ की है। अगर तुम डिसाइड नहीं करते, तो कोई और तुम्हारे लिए कर देगा। जेन लिखती हैं, आइडियाज और मौके अट्रैक करता है, जो चॉइस को रियल बनाते हैं। अ प्रैक्टिकल पॉइंट। डिसीजन लेने के बाद डाउट आएगा, फियर आएगा, लोग बोलेंगे तू पागल है, लेकिन वो सब टेस्ट होता है, देखने के लिए कि तुमने डिसीजन लिया है या मूड चेंज किया है। ट्रू डिसीजन कभी मूड पे डिपेंड नहीं एक छोटी मिसाल लो। तुम डिसाइड करते हो कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। अगला दिन डाउट आता है, यार मार्केट डाउन है। उसके बाद एक दोस्त बोलता है, ये आइडिया रिस्की है। लेकिन अगर तुम्हारा डिसीजन रियल है, तो तुम उन सब वॉइसेस को बैकग्राउंड नोइज़ समझके काम कंटिन्यू करते हो प्लेटफॉर्म पे खड़े रहकर डेस्टिनेशन नहीं मिलता, तुम्हें चढ़ना पड़ता है, चाहे सीट मिले या ना मिले, और जब तुम चढ़ जाते हो, तो ट्रैक खुद बनता चला जाता है। डिसीजन लेना मतलब तुम्हारा वाइब्रेशन सेडनली शार्ट हो जाता है, क्लेरिटी आती है, एनर्जी अलाइन होती है, और यूनिवर एक simple question पूछो मैं अभी किस चीज के decision से भाग रहा हूँ और जैसे ही तुम उसका जवाब honestly दे दोगे तुम्हारा next step automatically clear हो जाएगा क्योंकि जब बंदा decide करता है तो दुनिया बदलती है पहले अंदर, फिल बाहर और यही वो जगा है जहां से पैसा, confidence और success क तो अगला स्टेप और भी बड़ा है क्योंकि अब बात होगी money, mindset और self-worth की. क्योंकि जब तक तुम पैसा को problem समझते रहोगे, वो कभी partner नहीं बनेगा. Bisley Signal